धर्म जीवन का रहस्य पंडित राम किंकर उपाध्याय उस युग की बात मैं सोचता हूं, तो कभी हंसी भी आती है और आश्चर्य भी होता है कि ऐसी कैसे ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई जा सके पर लौट कर ना आ सके वक्ताओं को लगता था कि यह गणित किसी काम का नहीं है अंगद यदि जा सकते हैं तो आ क्यों नहीं सकते तो वे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर लोगों को संतुष्ट करते थे कहते अंगद ने कहा कि मैं पार चला जाऊं और आप लोगों को कोई संशय हो तो तिबारा यानी फिर से तीसरी बार इस समुद्र को पार करके दिखा सकता हूं। इससे ऐसा तो लगता है कि हां इसके अंगद की महिमा बनी रही परंतु आध्यात्मिक जीवन के एक महान तत्व को ध्यान में न रखने के कारण ही रामायण का ऐसा अर्थ लेना लेने की चेष्टा की जाती है तो प्रवृत्ति में कितने लोग उलझ जाते हैं कितने लोग फंस जाते हैं उसकी कोई सीमा नहीं है एकमात्र श्री हनुमान जी ही ऐसे हैं जो बैठना भी जानते हैं और निकलना भी मानस में यह सांकेतिक भाषा आती है हनुमान जी समुद्र के ऊपर से जा रहे हैं तो मानो देहाभिमान से ऊपर उठकर जा रहे हैं समुद्र है देहाभिमान समुद्र ने मैनाप को उत्साहित किया कि हनुमान जी तुम्हारे मित्र के पुत्र हैं तुम ऊपर उठो और उन्हें निमंत्रण दो मानो समुद्र की यह चुनौती थी कि आप मुझे बिना छुए ऊपर ही ऊपर चले जा रहे हैं तो इसमें क्या विशेषता जरा नीचे उतर कर तुझे आइए तब तो आपकी विशेषता की परीक्षा होगी मैं नाम स्वर्ण का पर्वत था उसने कहा मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूँ उसने हनुमान जी को आमंत्रित किया परंतु हनुमान जी ने उस निमंत्रण को स्वीकार कर अस्वीकार कर दिया इसके माध्यम से हनुमान जी जिस सत्य को बताना चाहते थे वह यह है कि साधक को अनावश्यक चुनौतियों को स्वीकार करने की व्यग्रता नहीं दिखानी चाहिए साधना का पथ बड़ा जटिल है यदि कोई साधक पग पग पर बुराइयों को चुनौती देता चले तो वह कहीं भी उलझ सकता है और चुनौती से हमेशा भागने की चेष्टा करे तो वह भी समस्याओं को पार नहीं कर सकता जैसे कोई काम की समस्या को चुनौती देने के लिए बार बार काम के ही वातावरण में रहकर देखने की चेष्टा करे कि मैंने काम को जीत लिया है या नहीं तो यह अनावश्यक है वह इसमें उलझ सकता है अतः जब मैनाक पर्वत ने हनुमान जी से कहा आइए विश्राम कर लीजिए तो उन्होंने पूर्वक क्षमा मांग ली और आगे बढ़ गए जलनिधि रघुपति दूत बिचारी तय मै नाक होमहारी हनुमान तहि पर सा प्रणाम राम काज के मोहि कहा विश्राम समुद्र को हसी आई आखिरकार भाप खड़े हुए मुझे छूने का साहस नहीं हुआ रामायण की बड़ी सांकेतिक भाषा है हनुमान जी ने लंका को जलाने के बाद पहला काम क्या किया वे सीधे समुद्र में कूद पड़े उलटी पलटी लंका सब जारी कूदी परा कूद मजारी। मित्र तुमने निमंत्रण दिया था अब मैं आ गया इसमें एक संकेत था समुद्र कह सकता था उस दिन निमंत्रण नहीं स्वीकार किया और आज अनिमंत्रित हो आ गए हनुमान जी का संकेत था कि जब तक मैं साधना के पथ पर चल रहा था तब तक ऊपर से चले जाने में ही कल्याण था पर अब तो माँ की कृपा से किम क्रित कृतकृत्य होकर आ गया हूँ अतः अब तुम्हारी चुनौती स्वीकार करने में कोई भय नहीं है हनुमान जी तो स्वतः वस्तुतः शंकरावतार हैं तो भी जब उन्हें माँ ने आशीर्वाद दे दिया और उसके बाद उन्होंने प्रवृत्ति को जलाकर भस्म कर दिया तभी उन्होंने समुद्र में प्रवेश किया पग पग पर माँ के आशीर्वाद की परीक्षा हुई आशीर्वाद पाकर हनुमान जी ने मोह की बाड़िका को उजाड़ ही दिया प्रवृत्ति के लंका दुर्ग को भी जलाकर भस्म कर दिया स्वर्णमय लंका का इतना वैभव इतना सौंदर्य पर वह भी न उन्हें आकृष्ट कर सका और न ही उनके मन पर कोई विकृति उत्पन्न कर पाया तब मानो कृतकृत्य हुए हनुमान जी समुद्र में प्रविष्ट हो जाते हैं इसका अभिप्राय यह है कि कृतकृत्यता या सिद्धि के बाद ऐसा संभव है कि व्यक्ति शरीर में प्रवेश करे तो उसके दुर्गुणों का उस पर कोई प्रभाव न पड़े समुद्र ने हनुमान जी से यही तो कहा था विश्राम कीजिए और हनुमान जी ने क्या किया थकान मिटाई पूछ बुझाई खोई श्रमा इसका सांकेतिक अर्थ क्या है हमारा शरीर जो संसार से के कामों में श्रमित होता है तो वह एक प्रकार का श्रम है और राम के कार्य का जो श्रम है वह भिन्न प्रकार का है गोस्वामी जी ने कहा कौन व्यक्ति नहीं थकता हम लोग जीवन में चल ही तो रहे हैं दिन रात कर्म करते हुए थक ही तो रहे हैं तो थकान चाहिए या नहीं थकान अति आवश्यक है व्यक्ति चलेगा नहीं तो उसे भूख ही नहीं लगेगी श्रम नहीं करेगा तो अच्छी नींद भी नहीं आएगी अतः चलना चाहिए श्रमित होना चाहिए पर उन्होंने विनय पत्रिका भी कहा कि यदि तुमको श्रमित ही होना है तो संचल चरण लोभ लाल सीय आश्रम चलत्यो भय भागे व्यक्ति जब भगवत पथ पर चलता हुआ साधना के श्रम को स्वीकार करता है तो वह श्रम भी धन्य हो जाता है हनुमान जी ने अपने मार्ग में इस स्थिति का जो परिचय दिया वह साधना का एक पक्ष है परंतु चुनौती दूसरे प्रकार की भी आ सकती है व्यक्ति स्वयं तो चुनौती से बचने की चेष्टा कर सकता है परंतु चुनौती ऐसी आ जाए जो रास्ता ही अवरुद्ध कर दे तब हनुमान जी के साथ भी ऐसा ही हुआ समुद्र और मैनग से तो सहज ही छुट्टी मिल गई पर उसके बाद सुरसा आ गई आप रामायण की गहराइयों में जितना ही प्रवेश करेंगे उतना ही आपको लगेगा कि साधना पथ की साधक की जितनी भी समस्याएं हैं उन सब का समाधान आपको उसी में आसानी से मिल जाएगा अब सुरसा अबसुरसा कहती है मैं भूखी हूँ देवताओं ने मुझे भेजा है और मैं तुम्हें खाना चाहती हूँ आपने ध्यान दिया जब समुद्र ने कहा नीचे उतरो, यह उसकी चुनौती थी कि तुम देह के से ऊपर उठे हुए चले गए तो क्या पता कि तुम देह भाव पर विजयी हो या नहीं और सुरसा का व्यंग यह था कि मैंने सुना है कि तुम तो देह से सर्वथा ऊपर हो अभी तुम्हारी प्रशंसा हुई है अब इसकी तो एक ही कसौटी है कि मुझे भूख लगी हुई है मैं तुम्हें खाऊंगी और यदि तुम आपत्ति न करो तो समझो कि तुम देह भाव से ऊपर हो हनुमान जी को सुरसा से प्रमाण पत्र लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी कई लोग तो प्रमाण पत्र के लिए बहुत अच्छा काम भी कर लेते हैं एक व्यंग्यात्मक गाथा किसी ने सुनाई थी कुछ सन्यासी एकत्र हुए तो चर्चा चलने लगी कि किसने किस कैसे सन्यास लिया यह महात्मा मौन थे उनसे पूछा गया तो बोले भाई सत्य तो यह है कि मैंने मैं बना नहीं लोगों ने ही मुझे सन्यासी बना दिया कैसे बना दिया बोले मैं तो कभी सत्संग में भी नहीं जाता था गांव में कोई महात्मा आकर बैठे हुए थे और सत्संग में उपदेश दे रहे थे मैं उधर से जा रहा था तो महात्मा जी ने पूछा ये कौन सज्जन है गांव वालों ने व्यंग की भाषा में कहा यह तो हमारे गांव का सर्वश्रेष्ठ संगी है महात्मा इतने सरल थे कि उन्होंने विश्वास कर लिया बोले आओ भगत बैठो अब मुझे संकोच यह लगा कि लोगों ने भले व्यंग में कहा है परंतु उन्होंने तो सच मान लिया अब बैठ ही जाना चाहिए फिर मुझे नित्य जाना पड़ा कुछ दिनों बाद लोग व्यंग करने लगे कि अब तो ये घर में टिकेंगे नहीं ये घर बार अवश्य छोड़ देंगे जब चर्चा आगे बढ़ी तो मैंने छोड़ ही दिया कभी कभी व्यक्ति इस इच्छा से भी कुछ कार्य करता है कि लोग कहें कि ये ऐसे हैं यह वासना दूर नहीं होती किसी को इच्छा रहती है कि धन प्राप्त हो और वह इच्छा कम हो जाए या मिट जाए तो इच्छा हो जाती है कि कोई यह तो कहे कि ये त्यागी है ये श्रेष्ठ हैं भल कहु देव कछु हनुमान जी के सामने बड़ी कड़ी परीक्षा थी सुरसा सु है कि यदि तुम मुझे अपने शरीर को खाने से रोकते हो तो कैसे माने कि तुम शरीर से ऊपर उठे हुए हो हु? इससे तो यही सिद्ध हुआ कि तुम्हारी अपने शरीर पर ममता है परंतु हनुमान जी को यदि सुरसा के प्रमाण पत्र की जरूरत होती तब तो अर्थ का अनर्थ हो जाता साधक शरीर को स्वीकार तो करता ही है दूसरे शब्दों में साधक देह भाव पर विजयी हो तो हो जाता है परंतु जब तक उनके उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी तब तक वह शरीर का उपयोग करेगा ही तो क्या हनुमान जी दूसरों से प्रशंसा पाने के लिए अपने शरीर को सौंप दें हनुमान जी ने सुरसा से कहा मैं प्रभु का संदेश किशोरी जी को सुना दूँ और किशोरी जी का संदेश प्रभु को सुना दूँ उसके बाद मैं तुम्हारे मुख में बैठ जाऊंगा। राम काज कर फिर मैं आव सीता के सुधि प्रभु ही सुनाओ तब तब बदन पैठी हूँ आई सत्य कहो मु जान दिमाई साधक शरीर को तब तक बचाए रखना चाहता है जब तक उसके उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो जाती उसके बाद जब उसका उद्देश्य पूर्ण हो गया तब शरीर रहे या चला जाए इस बात की उसे परवाह नहीं रहती वेदों में कहा गया है कि शरीर के बिना भजन नहीं होता तन बिन वे दजन नहीं ज्ञान हनुमान जी ने सुरसा को जो उत्तर दिया वही विवेक भी की स्थिति है परंतु उन्हें चुनौती देने वाली सुरसा मैनाक पर्वत के समान सरलता से मान जाने वाली नहीं थी वह बोली नहीं मैं तो अभी खाऊंगी। हनुमान जी के सामने समस्या थी अब क्या किया जाए हनुमान जी ने उससे भी बचनों उससे भी बचना चाहते थे परंतु वह एक बड़ी चुनौती आ गई मैं तो तुम्हें अभी खाऊंगी। बोली तुम तो बड़ी अनोखी बात कर रहे हो जब तुम वह कार्य पूरा कर लोगे तब मैं तुम्हें खा जाऊ खा कहाँ जाऊँगी साधक तभी तक तो खाए जाने की स्थिति में रहता है जब वह साधन पर है सिद्धि के बाद तो वह इस देहाभिमान के भय से मुक्त हो जाता है हनुमान जी के सामने बाध्यता थी यहाँ भी वही सूत्र है सुरसा मुंह फैलाती है और हनुमान जी दूने होते जाते हैं पर अंतिम सूत्र क्या है सुरसा ने जब सब सौ योजन का मुँह फैलाया तो हनुमान जी दो योजन के हो सकते हैं परंतु हनुमान जी अत्यंत छोटे बन गए और सुरसा के मुंह में बैठ गए सुरसा बाहर ढूंढ रही है कि बंदर चला कहाँ गया पर बंदर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है हनुमान जी उसके मुख से बाहर आ गए सुरसा ने प्रसन्न होकर कहा तुम बल बुद्धि के निधान हो अतः भगवान का कार्य संपन्न संपन कर सकोगे राम काम बल बुद्धि निधान कैसे पता चला बोली यही तो मैं परीक्षा लेना चाहती थी कि तुम लंका में बैठ कर फिर निकल भी निकल भी पाओगे या नहीं लंका सौ योजन की है इसीलिए मैंने सौ योजन का मुंह फैलाया उस लंका में जाकर लौटने की प्रतिभा का परिचय तुमने दे दिया तुम इतने महान हो कि तुम इसमें बैठ भी सकते हो और निकल भी सकते हो यही सूत्र है हनुमान जी ने प्रवृत्ति में प्रवेश किया और प्रवृत्ति से निकल के दुर्ग को भस्म करके प्रभु के पास चले आए रामायण में एक बड़ी अच्छी बात आती है समुद्र पर सेतु बन जाने पर बहुत से बंदर, जलचरों की पीठ पर चढ़ चढ़कर और बहुतों ने आकाश मार्ग से समुद्र को पार किया सेतु बन्ध भय पंथ उडाहि अपर जल ऊपर चढ़ चढ़ी पार जाए कई बार लोग पूछते हैं कि जब पहली बार लंका जाने का प्रश्न उठा तो कोई भी जाने को तैयार नहीं था और अब ये इतनी संख्या में बानर आकाश मार्ग से कैसे जा रहे हैं संकेत यह था कि जब तक प्रवृत्ति की लंका बनी हुई थी तब तक किसी उस किसी उसमें प्रवेश करने का साहस नहीं था और जब हनुमान जी जैसे वैराग्यवान ने प्रवृत्ति के दुर्ग को जलाकर राख कर दिया तब चिंता की कोई बात ही नहीं रही जब उस फंसाने वाले दुर्ग का अस्तित्व ही नहीं है तब अन्य सभी बंदरों को साहस हुआ कि अब समुद्र को पार किया जा सकता है उसमें जो संकेत है यह जीवन से जुड़ा हुआ है इसी प्रकार भगवान विष्णु ने भी जब नारद जी से कहा मैं तुम्हारे हित करूँगा तो उसके मर्म पर विचार किए बिना ही वहाँ से चले गए मैं तुम्हारा हित करूँगा कितना स्पष्ट वाक्य था भगवान जब नारद से बोले कि वैद्य रोगी को कुपथ्य नहीं देता तो भी नारद नहीं समझ सके इतना तो एक नासमझ व्यक्ति भी सुनकर समझ लिए लेगा भगवान ने यदि गोल मोल करके बोल दिया होता कि अच्छा मैं तुम्हारा हित करूँगा इतना स्पष्टीकरण न देते तब तो शायद बात समझ में नहीं आती परंतु तो भगवान कह रहे थे हैं कि जैसे तैसे ऐसे रोगी को कुपथ्य नहीं देता वैसे ही मैं तुम्हारा हित करूंगा। फिर क्या हुआ यहाँ भी वही मनोवैज्ञानिक सूत्र है नारद ने पूरा सुना ही नहीं बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो पूरी बात सुनते या सोचते हैं नारद जी ने कितना सुना नारद जी भगवान का रूप मांगने गए थे भगवान ने जो ही कहा मैं तुम्हारा हित करूंगा वे चल दिए वे आगे क्या कह रहे हैं इसको सुनकर क्या करना कल्पना के सहारे वे स्वयंवर सभा में जा पहुँचे भगवान ने सुंदर बना दिया है विश्व मोहिनी जयमाना डाल रही है उनको साथ लेकर आ रहा हूँ भगवान को हंसी आ गई मेरे सामने खड़ा है परंतु मेरे शब्द नहीं सुन रहा है बाद में नारद जी उलाहना देने लगे वह आपने क्या किया भगवान ने कर कहा उस समय मैंने जो कहा था वही तो किया परंतु इस बार भी नारद जी ने नहीं सुना जब व्यक्ति के मन में वासना भरी हुई हो तो वह ईश्वर की बाणी को भी पूरी तरह से नहीं सुन पाता या पूरी तरह से न सुन पाना नारद जी के जीवन में बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न करता है